टॉक नंबर प्रथम वल्ली ओ उशन हवई सर्व सर्वेदस दद तस् नचिकेता नाम पुत्र तम कुम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सोमत पीतेदकाजग्धतृण दुग्धदोहा्रििया नमते लोकांस गादत सहोवाच पत कस्मी मा दास्सी द्वितय तृतीय तम हो मृत्यवेदमी बहुना प्रथम बहुना मध्यम किंस्म से कर्तव्यम यम आद क्य अपश्यथ पूर्वे प्रतिपश्य सस्यमिव पर सव म्यपचते जायते पुनः वैश्वा नर प्रवशति अतिथिब्राह्मणो गृहा तैता शाकु हर वस्वोदक आशा प्रतीक्षे च पुत्र संगत पुरुषस्य अल्पम् पुत्रपशूंशस यन वसती ब्राह्मणो गृह त्रिदी गृहे मे अनशनं अनश्न ब्रह्मतिथिर्नम से नमस्ते स् ब्रह्मन्वस्तु तस्त्रीवरा शांत शासक सुमना यहातमुर्गौतमो मृत्योष्ट मिवेत्तीत एक प्रथमं वरम वृणे य भविता प्रतीत औल रात्रि मसृष्ट सुखम रात्रिश्तामु दृश विवान् मुखात प्रमुख स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र जरा विभेति उभे तीर्वाशनाया पिपासे शोकाति गो मोदते स्वगलोके सीर्गम्य शिमृत प्रब्रूहि दा मह्यम स्वर्गलोका अमृत भजंत नृणे वर्ण प्रतेब्रवी तदु निबोध स्वर्गमग्नि नचिकेता प्रजानन अनोका विदिव गुहाया लोकादिमग्निम तमुवाच याष्ट कातीर्वा य स चापी तत्वद मृत्यु पुनरेवा पुनरेवाहतुष्ट तमब्रवी प्रीयो महात्मा वरंत्य दा भूय तवीनातायृका चेम्मा गृहािणाचिकेिकमरती जन्म मृत्यु विदित्वा शांतिमत्यं तमेति ब्रह्मज्ञ्य विद्वाचाएं शातिम्यिनाचिकेतमेत यद्वाचिकेत पुरतः प्रणोद शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वलोकेतावृी था वर्ण एक तव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 विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौ लाई जा रही थी उस समय छोटा बालक होने पर भी नचिकेता के मन में श्रद्धा का आवेश हो गया और उन जराजीर्ण गायों को देखकर वो विचार करने लगा जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है जिनका दूध अंतिम बार धो लिया गया है जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासन गवों को देने वाला वह दाता तो नीच योनियो और नरकादि लोक जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है उनको प्राप्त होता है अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए यह सोचकर वो अपने पिता से बोला कि हे प्यारे पिताजी आप मुझे किसको देंगे उत्तर न मिलने पर उसने वही बात दोबारा तिबारा कही तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा कि तुझे मैं मृत्यु को देता हूं यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ और बहुतों में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 आप उनके लिए जल आदि अतिथि सत्कार की सामग्री ले जाइए जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन की निवास करता है उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि वैभव इन सबको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 एक एक करके तीन वरदान मांग लीजिए यमराज ने जब इस प्रकार कहा तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला हे मृत्युदेव मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्नचित और क्रोध एवं खेत से रहित हो जाएं। तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें यह मैं अपने तीनों वरों में से पहला वर मांगता हूं यमराज ने कहा तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है ऐसा समझ करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला हे यमराज स्वर्गलोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है वहां मृत्युरूप स्वयं आप भी नहीं है वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर होकर सुख भोगते हैं हे मृत्युदेव आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह विद्या भली भांति समझा कहिए जिससे कि स्वर्गलोक के निवासी अमृत्व को प्राप्त होते हैं यह मैं दूसरे वर्ग के रूप में मांगता हूँ तब यमराज बोले हे नचिकेता स्वर्ग दायनी अग्निविद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो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 अब तुम तीसरा वर मांगो। मांगोनिषि जीवन के रहस्य के संबंध में इस पृथ्वी पर अनूठे शास्त्र कठोपनिषि उन सब उपनिषदों में भी अनूठा है इसके पहले कि हम उपनिषद में प्रवेश करें इस उपनिषद की अंतर अंतर्भूमिका समझ लेनी चाहिए पहली बात इस जगत में जो व्यक्ति भी जीवन को जानना चाहता है उसे स्वयं ही मृत्यु से गुजरे बिना और कोई उपाय नहीं जीवन को जानना हो तो मरने की कला सीखनी पड़ती जो मृत्यु से भयभीत है वो जीवन से भी अपरिचित रह जाता है क्योंकि मृत्यु जीवन का गुहतम गहन से गहन केंद्र है केवल वे ही लोग जीवन को जान पाते हैं जो सचेतन होशपूर्वक स्वागत से भरे हुए मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं। मरते सभी हैं लेकिन सभी लोग मरने के कारण जीवन को नहीं जान पाते हम भी बहुत बार मरे और डर है कि अभी और बहुत बार मरेंगे लेकिन मृत्यु होती है एक जबरजस्ती। हम मरना नहीं चाहते मरना पड़ता है इसलिए मृत्यु होती है एक दुख एक पीड़ा एक संताप और मृत्यु की पीड़ा इतनी गहन है तो उस पीड़ा को झेलने का एक ही उपाय है कि आप मूर्छित हो जाएं। इसलिए मरने के पहले ही हम मूर्छित हो जाते सर्जन तो बहुत बाद में खोज पाए कि पीड़ा से बचने का उपाय बेहोशी है लेकिन प्रकृति को सदा से पता है मृत्यु के भय के कारण पीड़ा के कारण चेतना मूर्छित हो जाती हम सब मरते हैं मूर्छा में बहुत बार मरे हैं बेहोश इसलिए हमें कोई स्मरण नहीं बहुत बार जन्मे भी हैं लेकिन बेहोश हमें उसका भी कोई स्मरण नहीं अतीत की तो बात छोड़ दें इतना तो निश्चित ही है कि इस बार आप जन्मे हैं लेकिन इस जन्म का भी कोई स्मरण नहीं जिसकी मृत्यु मूर्छा में होती है उसका जन्म भी मूर्छा में होता है क्योंकि मृत्यु एक पहलू है उसी सिक्के का जन्म जिसका दूसरा पहलू है एक छोर पर जो बेहोश है वो दूसरे छोर पर भी बेहोश ही होगा जो मरता है बेहोश वो जन्मता है बेहोश इसलिए हमें जन्म का भी कोई स्मरण नहीं सुना है आपने कि आप जन्मे माता पिता कहते हैं परिवार समाज कहता है आप खुद जन्मे हैं लेकिन आपको अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं मरते सभी हैं लेकिन बेहोश मरते हैं इसलिए मृत्यु से जो सीखा जा सकता है उससे वंचित रह जाते धर्म होशपूर्वक मरने की कला है धर्म जानते हुए समझपूर्वक मृत्यु में प्रवेश करने का विज्ञान है और जो व्यक्ति होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर जाता है उसके लिए मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती क्योंकि होशपूर्वक मरते हुए वो जानता है कि मैं मर ही नहीं रहा हूं होशपूर्वक मरते हुए वो जानता है कि जो मर रहा है वो मेरी देह है शरीर है वस्त्रों से ज्यादा नहीं और जो मेरी अंतर चेतना है वो मृत्यु में भी प्रज्वलित है मृत्यु की आंधी भी उसे बुझा नहीं पाती मृत्यु में जो जानता है जाकता है होश से भरा है उसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई जो बेहोश मरता है उसी के लिए मृत्यु है जो होशपूर्वक मरता है उसके लिए कोई मृत्यु नहीं फिर मृत्यु ही उसके लिए अमृत का द्वार हो जाती है। जो होशपूर्वक मरता है वह होशपूर्वक जन्मता भी है और जो होशपूर्वक जन्मता है उसके जीवन का पूरा गुण बदल जाता है होशपूर्वक जीता थी उसका रो रो उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से ज्ञान से बुद्धत से भर जाता है जो व्यक्ति होशपूर्वक जन्मता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती फिर उसका कोई जन्म नहीं होता फिर यह देह छूट जाती है लेकिन परम ब्रह्म में लीनता शेष रहती है उसे ज्ञानियों ने निर्वाण कहा है ब्रह्म उपलब्धि गई है मोक्ष कहा है कैबल्य कहा है जिसने मृत्यु को पहचान कर अमृत को जान लिया शरीर से उसके संबंधों का फिर कोई कारण नहीं रह जाता शरीर से हम जुड़ते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं बेहोशी हमारा शरीर से जोड़ है वही सेतु है होश जोड़ टूट जाता है शरीर अलग और हम अलग हो जाते हैं। और जैसे ही इस अलगपन की स्मृति गहन होती है वैसे ही फिर कोई मृत्यु नहीं क्योंकि शरीर ही मरता है शरीर ही जन्मता है शरीर के भीतर जो छिपा है अशरीर वो न जन्मता है वो न मरता है वो स्वयं जीवन है जीवन की मृत्यु कैसी है और जो मरता है उसका जीवन धोखेखा था उधार था जो मरता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं ये बड़े मजे की बात है मनुष्य दो का जोड़ है एक है मरण धर्मा शरीर वो मरा हुआ ही है और एक है अमृत आत्मा वो स्वयं जीवन है आत्मा के जीवन की निकटता के कारण ही शरीर जीवित मालूम होता है शरीर की जीवंतता उधार है प्रतिफलन है जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो और दर्पण में आप दिखाई पड़े वो जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है वो उधार है वो वास्तविक नहीं है आप हटे कि वो दर्पण से हट जाए, वो प्रतिबिंब है सच्चाई नहीं सच्चाई की खबर तो उससे मिलती है सच्चाई का इशारा भी उससे मिल सकता है लेकिन जो उसे ही सच्चाई समझ ले वो भटक जाएगा उससे सत्य का संबंध सदा के लिए टूट जाएगा शरीर सिर्फ खबर देता है भीतर छेपे जीवन की शरीर जीवित मालूम होता है सिर्फ निकटता के कारण सानिध्य के कारण आत्मा की जीवंतता इतनी प्रगाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित हुआ मालूम पड़ता है लेकिन जो इस शरीर के जीवन को ही जीवन समझ लेता है वो जीवन को जानने से वंचित हो जाता मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश इस उपनिषद का सारभूत यही है शेष कथा है लेकिन शेष कथा भी बड़ी मधुर है और बहुत सी अनूठी बातों की सूचक है कठोपनिषद बहुत बार आपने पढ़ा होगा बहुत बार कठोपनिषद के संबंध में बातें सुनी होंगी, लेकिन कठोपनिषद जितना सरल मालूम पड़ता है उतना सरल नहीं ध्यान रहे जो बातें बहुत कठिन है उन्हें ऋषियों ने बहुत सरल ढंग से कहने की कोशिश की है क्योंकि वे बातें ही इतनी कठिन है कि सरल ढंग से कहने पर भी समझ में ना आएंगी अगर सीधी सीधी कह दी जाए तो आपसे उनका संबंध कोई संपर्क ही नहीं होगा कठोपनिषि एक कथा है एक कहानी है लेकिन उस कहानी में वो सब है जो जीवन में छिपा है हम इस कहानी की एक एक पर्त को उघारना शुरू करेंगे ओम इस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषिद का आरंभ करते परमात्मा के स्मरण से आरंभ जीवन में हम भी बहुत आरंभ करते हैं लेकिन सभी आरंभ अहंकार के स्मरण से होते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें मैं मौजूद होता हूं असल में हम करते ही इसलिए हैं कि मैं घना हो सघन हो मजबूत हो हमारी सारी क्रियाएं मैं को ही मजबूत करने की चेष्टाएं हमारा सारा कर्तापन अहंकार को भरने की कोशिश इसलिए संसार में सभी कुछ प्रारंभ हो सकता है अहंकार से लेकिन धर्म का प्रारंभ अहंकार से नहीं हो सकता धर्म का प्रारंभ निर अहंकार से होगा परमात्मा का स्मरण इस बात का स्मरण है कि मैं नहीं हूं तू है मेरा होना न होने के बराबर है मैं तेरे स्मरण से शुरू करता हूं उसका अर्थ है कि मैं अपने को केंद्र से हटा लेता हूं तू केंद्र पर है मैं परिधि बनता हूं मैं गौण हो जाता हूं तू प्रमुख है परमात्मा का स्मरण अगर वास्तविक हो तो मात्र स्मरण से ही सब कुछ घट सकता है शायद आगे उपनिषद में जाने की जरूरत भी ना रह जाए मात्र स्मरण की तू ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं अगर ये सचमुच वास्तविक हो जाए जीवंत हो जाए अनुभव बन जाए पूरे प्राण हमारे इसी एक भाव से भर जाए पूरा श्वास का हृदय की धड़कन धड़कन एक ही गूंज से उठ जाए प्रभु के स्मरण से तो शायद आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं या आगे जो कहा गया है वो ऐसे लोगों ने कहा है जो ऐसे स्मरण से भर गए जिन्होंने इस स्मरण को जाना उनके लिए जीवन के सारे रहस्य खुल गए उनके लिए कहीं कोई पर्दा ना रहा उनके लिए जीवन एक खुली किताब हो गई ऋषि कहता है प्रभु के स्मरण से हम इस उपनिषि का प्रारंभ करते आपसे भी मैं कहूंगा इस साधना शिविर का प्रारंभ आप अपने से ना करें प्रभु स्मरण से करें जो अपने से करेगा वो खाली हाथ लौट जाए जो अपने से करेगा वो व्यर्थ ही आया वो आया ही नहीं क्योंकि ध्यान वहीं शुरू होता है जहां आप समाप्त होते जहां तक आप हैं वहां तक कोई ध्यान नहीं आपकी मृत्यु आपका मरना ही ध्यान है प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि मैं मूल्यवान नहीं हूं कि मेरा स्मरण करूं मैं हट जाता हूं मैं जगह दे देता हूं और जब आप जगह दे देते जैसे कोई द्वार खोल दे और बाहर का सूरज भीतर प्रवेश कर जाए जैसे ही आप हट जाते हैं कि शाश्वत प्रकाश आपके भीतर भरना शुरू हो जाता है आपके अतिरिक्त तो और कोई बाधा नहीं है लोग मेरे पास आते और पूछते हैं क्या है बाधा क्या है अड़चन बड़ी कोशिश करते हैं ध्यान की नहीं होता प्रार्थना करते हैं अधूरी रह जाती स्मरण करते हैं छूट छूट जाता है माला फिरते हैं हाथ में ही रह जाती भीतर कुछ और फिरने लगता है मंदिर में जाते हैं पहुंच नहीं पाते शास्त्र पढ़ते हैं कहीं भी प्राण उससे स्पंदित नहीं होते क्या बाधा है क्या अर्चन कोई और बाधा होती तो मैं भी छीन सकता था आप ही बाधा हैं आपके अतिरिक्त इस बाधा को और कोई भी मिटा नहीं सकता प्रभु के स्मरण का अर्थ है मैं अपने को हटाता हूं मैं अपने को भूलता हूं और तुझे स्मरण करता हूं पर हम बड़े मजेदार लोग हैं हम प्रभु का स्मरण भी करते हैं तो भी हम ही स्मरण करते हैं और जहां आप मौजूद हैं वहां प्रभु मौजूद नहीं हो सकता आपके और उसके मिलने का कोई भी उपाय नहीं आपकी उससे कभी कोई मुलाकात ना होगी कभी हुई नहीं किसी की जब व्यक्ति मिट जाता है तब तब उसका प्रकट होना शुरू होता है कबीर ने कहा है कि बड़ी उलझन है पहले मैं खोजता था खोजते खोजते खुद खो गया अब तुम मिले हो लेकिन तुम मिले हो तब मैं नहीं जो खोजने निकला था वो अब नहीं कबीर ने कहा है जब मैं तुम्हें पुकारता फिरता था खोजता था तुम्हारा कोई पता नहीं चलता था और अब तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो कबीर कबीर बुलाते और अब मैं नहीं हूं आज तक किसी मनुष्य का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ कभी हो भी नहीं सकता वो मिलन असंभव है वो वैसा ही असंभव है जैसे प्रकाश और अंधेरे का कोई मिलन नहीं होता अंधेरा होता है तो प्रकाश नहीं होता प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं होता आप अंधेरा हैं हम स्मरण भी करते हैं प्रभु का तो इस अंधेरे के भीतर ही वो स्मरण भी हम उस स्मरण को भी इस अंधेरे का एक अंग बना लेते हमारा धर्म भी हमसे छोटा होता है हमारी प्रार्थना भी हमसे छोटी होती है। और जैसे हम और चीजें संभाल कर रखते हैं वैसे ही अपनी प्रार्थना को भी संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन मालिक मालिक अहंकार ही होता है प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि अब मैं नहीं और अगर एक बार पूरे हृदय से यह ख्याल आ जाए कि मैं नहीं हूं तो आप सब कुछ हो जाते कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाते प्रभु स्मरण स्वयं का विस्मरण स्वयं का स्मरण भू का विस्मरण है वह जो हमारे भीतर छिपा है तब तक छिपा रहेगा जब तक हमारा अहंकार जब तक मैं का भाव मजबूत है। जैसे ही मैं भाव हटता है वो जो भीतर छिपा है प्रकट हो जाता है वो जो भीतर छिपा है वो परमात्मा है परमात्मा कहीं कोई आकाश में नहीं बैठा है इसलिए अगर आप आकाश की तरफ अपनी प्रार्थनाएं भेज है, रहे हैं तो व्यर्थ ही भेज रहे और परमात्मा किसी मंदिर में भी नहीं छिपा है अगर आप किसी मंदिर की तलाश कर रहे हैं आप समय और जीवन नष्ट कर रहे हैं। परमात्मा आपके भीतर छिपा है लेकिन जब तक आप हैं तब तक जो भीतर छिपा है वो प्रकट ना हो सकेगा ऐसे ही जैसे एक बीज जब टूट जाता है तो अंकुरित होता है वह वृक्ष बन जाता है बीज की खोल ही वृक्ष को छिपाए हुए जब तक आप टूट न जाएंगे और मिट्टी में न मिल जाएंगे जब तक आप खो ना जाएंगे मर न जाएंगे तब तक तब तक आपके भीतर जो छिपा है वो प्रकट नहीं होगा आप बाथाएं इसलिए उपनिषद शुरू होता है प्रभु के स्मरण से प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन विश्वजित यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया उसका नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था इस कहानी की एक, एक परत उघाड़नी प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया इस वचन में इतना कुछ छिपा है पहली तो बात कि लोग धर्म के नाम पर भी विश्व को ही जीतने की आकांक्षा रखते विश्वजित यज्ञ सारी दुनिया को जीत लूं सारे संसार का मालिक हो जाऊं लोग छोड़ते भी हैं तो पाने के लिए तो छोड़ना व्यर्थ हो जाता है उस त्याग का दो कोड़ी भी मूल्य नहीं जो किसी भोग के लिए किया गया हो उस त्याग का क्या अर्थ है जिसके पीछे पाने की कामना और वासना हो सौदा हुआ त्यागना हुआ आप भी छोड़ते हैं ऐसे तो हर आदमी छोड़ता है बाजार से कुछ खरीदना है तो आपको जेब खाली करनी पड़ती लेकिन उस खाली करने को आप त्याग नहीं कहते आप उसे सौदा कहते हैं जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है लेकिन उस देने को त्याग कोई भी ना कहेगा त्याग का अर्थ ही यह है कि जब कोई दे और पाना ना चाहे जब दान तो हो लेकिन मांग ना हो जब कोई सिर्फ दे और जिसकी लौटने के लिए कोई शर्तबंदी ना हो जो ये ना कहे कि इसलिए देता हूं जो ये ना कहे कि मैं ये पाने के लिए देता हूं उसका देना ही दान है अन्यथा दान धोखा है तो आप अगर दान करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए तो आप सिर्फ दुकान का विस्तार करते आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते आप स्वर्ग को खरीदने की चेष्टा में लगे और जो भी खरीदा जा सकता है वो नर्क ही होगा जो भी खरीदा जा सकता है वो संसार होगा परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता इसलिए परमात्मा को पाने के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो आप परमात्मा को न पा सकेंगे आप सारा संसार भी दे, दे लेकिन अगर पाने की कामना भीतर है तो सारा संसार भीतर मौजूद है वासना संसार है बुद्ध ने कहा है वासना तृषणा कामना संसार है ये जो संसार दिखाई पड़ता है बाहर फैला हुआ ये नहीं ये तो ऐसे ही फैला रहेगा आप नहीं थे तब भी था आप नहीं होंगे तब भी होगा ये तो तब भी फैला रहता है जब बुद्ध जैसा व्यक्ति अपनी सारी वासना से मुक्त हो जाता तब भी ये संसार तो बना ही रहता इस संसार से कोई सवाल नहीं संसार से उस कामना का सवाल है जो इस संसार की तरफ आप अपने भीतर से फैलाते हैं, वो जो वासना के हाथ फैलते पंख फैलते हैं और सारे संसार को अपने कब्जे में ले लेना चाहते उपनिषद का ऋषि यह कह रहा है कि उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ किया सारे संसार का मैं विजेता हो जाऊं संसार का जो विजेता होना चाहता है उसका धर्म से क्या संबंध वो सिकंदर की चाह है नेपोलियन की चाह है हिटलर की चाह है सभी पागलों की इच्छा यही है जीसस ने कहा है कि तुम सारा संसार भी पालो और अगर स्वयं को खोदो तो इस पाने से क्या होगा उद्दालक सारे संसार को जीतने की आकांक्षा से भरा है स्वयं को पाने की कोई आकांक्षा नहीं दिखाई पड़ती स्वयं का कोई ख्याल भी नहीं उद्दालक का धर्म से कोई भी संबंध नहीं उद्दालक कुलीन बड़ी प्रसिद्ध उसकी वंश परंपरा समझदार बुद्धिमान पंडित यज्ञ कर रहा है लेकिन संसार को जीतने के लिए ज्ञानी नहीं है। अनुभवी है उम्र है उसकी लेकिन फिर भी अनुभव निचड़ के ज्ञान नहीं बन पाया है तो वो धर्म के नाम पर जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ औपचारिक होगा फॉर्मल होगा उसके भीतर अंतरात्मा नहीं होगी उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया लेकिन वासना है विश्व विजय की वासना है ख्याति की यश की वासना है अहंकार की अहंकार सब कुछ छोड़ सकता है सिर्फ आप अहंकार को भर मत छोड़ें अहंकार सब छोड़ सकता है महलों को लात मार सकता है सिंहासनों को लात मार सकता है धन को फेंक सकता है पत्नी बच्चों को त्याग सकता है अहंकार सब छोड़ सकता है अगर आप अहंकार भर को संभालने को राजी हो अहंकार डरता है सिर्फ एक बात से कि आप उसको न छोड़ दें आप सब छोड़ें क्योंकि अहंकार बड़ा कुशल है आप जो भी छोड़ते हैं उसी से अपने को भर लेता है अहंकार धन से ही नहीं भरता त्याग से भी अपने को भर लेता है अहंकार की अहंकार का गणित बहुत साफ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महल में रहते हैं कि झोपड़े में आप महल छोड़कर झोपड़े में रह सकते और अहंकार अकड़ा हुआ रहेगा कि मैंने महलों को लात मारे क्या रखा है महलों मेरे लिए कुछ भी नहीं अहंकार नग्न खड़ा हो सकता है कि मैंने वस्त्रों को लात मार दिया अहंकार किसी भी चीज से रस ले सकता है तो दान तो किया है उद्दालक ने दान में कोई कमी नहीं इसलिए आप अपने छोटे मोटे दान से बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाना उद्दालक ने सब छोड़ दिया सब दे दिया सब दे दिया फिर भी उसकी बुद्धि एक छोटे बच्चे के मुकाबले भी शुद्ध नहीं है उसका ही बेटा नची जो अभी कुछ भी नहीं जानता ज्यादा शुद्ध ज्यादा निर्दोष इनोसेंट उसे भी दिखाई पड़ जाता है कि ये बाप बड़ी गलती कर रहा है इसे भी थोड़ा समझ ले बहुत बार जो बाप को नहीं दिखाई पड़ता वो बेटे को दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि बाप की बुद्धि अक्सर धूप से भर जाती है समय जीवन के कड़वे मीठे अनुभव बुद्धि को निखारते नहीं कु कर जाते जंग खा जाती है बुद्धि तो आप यह मत सोचना कि उम्र बढ़ जाने से आप बुद्धिमान हो जाते बूढ़े हो जाते बुद्धिमान नहीं होते सच तो यह है कि बच्चे के पास ज्यादा साफ सुथरी बुद्धि होती बच्चे के पास ज्यादा निर्दोष आंख होती वो चीजों को सीधा सीधा देख पाता उसके पास ईमानदार हृदय होता है इसलिए नहीं कि उसने ईमानदारी साध ली इसलिए अभी उसे बेईमानी का कोई पता नहीं जल्दी ही वो भी बेईमान हो जाएगा क्योंकि आप सब उसे सिखाने में लगे मां बाप है परिवार है समाज है विश्वविद्यालय है गुरु हैं वो सब सिखाने में लगे इसके पहले कि वो अपनी निर्दोषता को संभाल पाए हम सारे विकार उसमें डाल देंगे वो हमारे काम का तभी है जब विकार ग्रस्त हो जाए जब बीमार हो जाए हमारी सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं उस निर्दोष बुद्धि को नष्ट करने का उपाय करती हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर पैदा होता है एक कोरा हृदय जिसपे भी कोई दाग नहीं पड़े लेकिन दाग पड़ेंगे यह कोरा हृदय कोई उपलब्धि नहीं है यह कोरा हृदय बहुत जल्दी गंदा हो जाए इसे भी संसार में जाना पड़ेगा इसके बाप के पास भी किसी दिन ऐसा ही कोरा हृदय था इसलिए बचपन प्राकृतिक घटना है उसमें कोई गौरव नहीं है लेकिन कोई बूढ़ा हो के फिर जब बच्चे की आंख पा लेता है तब गौरव की बात जब कोई बूढ़ा होके भी हृदय को बूढ़ा नहीं होने देता और ताजा और निर्दोष रख लेता तब गौरव की बात है इसलिए जीसस ने कहा है कि मेरे प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश कर सकेंगे जो छोटे बच्चों की तरह छोटे बच्चों की भांति काश जीसस को नचिकेता का पता होता तो जीसस ने नचिकेता का नाम जरूर लिया होता क्योंकि पूरे इतिहास में नचके था जैसा शुद्ध हृदय खोजना मुश्किल सभी बच्चों के पास होता है और आप यह मत सोचना कि आपके बच्चे के पास नहीं उद्दालक को भी समझ में नहीं आया था आपको भी समझ में नहीं आएगा आप जरा अपने बेटे की अपनी बेटी की बात गौर से सुनना उद्दालक ने भी नहीं सुनी थी आप भी नहीं सुनेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि बेटे ना समझ आप समझदार हैं उम्र को लोग समझदारी का पर्यायवाची समझ लेते हैं कांस हम बच्चों की बातें गौर से सुन सकें कांस हम अपनी बुद्धिमत्ता को एक तरफ हटा के उनकी बातें सुन सके तो कठोपनिष्चिद जैसे लाखों उपनिष्चि पैदा हो जाए ये तो कोई ऋषि पकड़ पाया इस कथा को उद्दालक नहीं समझ पाया हुआ क्या होता क्या है रोज रोज यही होता है आप अपने बचपन को खो दिए आपने बेच दिया आपने संसार की कुछ चीजें खरीद ली उन्हें खरीदने में आपको अनिवार्य रूप से अपनी निर्दोषता बेचनी पड़ी आपने कुछ तिजोरी बड़ी कर ली कोई मकान बना लिया कोई जमीन खरीद ली आपने बचपन खो दिया और जब कोई बच्चा आपसे कुछ कहता है तो एक तो आपको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि बच्चा किसी और ही दुनिया से बोलता है बच्चे के लिए कुछ और चीजें मूल्यवान है आप किसी और दुनिया से बोलते हैं आप दोनों के बीच बड़ा फासला है आपने बचपन खो दिया है आप दोनों के बीच एक खाई और जब बच्चा बोलता है तो आपकी समझ में नहीं आता जब आप बोलते हैं तो बच्चे की समझ में आने का कोई उपाय नहीं अगर बच्चा तितलियों के पीछे भागता है तो आप समझते हैं पागल है। और अब जा आप रुपए गिनते हैं रोज रात को बैठ के दरवाजे बंद करके तो बच्चे की समझ में नहीं आता कि इतनी खूबसूरत तितलियां दुनिया में है और ये बूढ़े बाप को क्या हुआ कि रद्दी गंदे कागजों को गिनता है ये कागज बच्चे फेंक देगा फाड़ देगा और बच्चा अगर आपका नोट फाड़ दे तो आपकी आत्मा फटती है और आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे के लिए नोट में कोई भी मूल्य नहीं है नोट में मूल्य होने के लिए आप जैसी विकृत बुद्धि चाहिए तब उसमें मूल्य होता क्योंकि वो मूल्य डाला हुआ है मैं देखता हूं कभी किसी घर में ठहरा हुआ था बाप बेटे पर नाराज हो रहा है और उसको कह रहा है कि मैंने 25 बार तुम्हें कह दिया कि अपने छोटे भाई को मत मारो फिर तुमने मारा और इतनी बार समझा दिया कि अपने से छोटे को मारना बुरा है और बाप उसमें एक चांटा मारता है और वो लड़का चौंक के देखता और वो कहता है मैं भी छोटा हूं और आप बड़े लेकिन बाप की बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ भूल हो रही है बेटे को दिखाई पड़ रहा है कि मैं अपने से छोटे को मारता हूं तो गलती मुझसे बड़ा मुझे मार रहा है और इसीलिए मार रहा है कि छोटे को मारना बुरा है तो कोई गलती नहीं और बच्चा इससे क्या सीख रहा है बच्चा इससे सिर्फ इतना ही सीख रहा है कि छोटे को मारना बुरा नहीं है ठीक से बड़ा होना जरूरी है ये बच्चा कल बड़ा हो जाएगा और बाप कल धीरे धीरे छोटा हो जाएगा बुरा हो जाएगा तब बहुत बहुत तरकीबों से यह बच्चा भी बाप को मारेगा सब लड़के बाप को मारते हैं तरकीबें बदल जाती हैं और बाप तब पीड़ित होते हैं और दुखी होते हैं और उन्हें पता नहीं कि ये केवल उनने ही जो आवाज दी थी वही वापिस लौट रही है उन्होंने जो बीज बोए थे वही काटे जा रहे अब फसल काटने का वक्त आ गया हर बाप अपने बेटे के साथ जो करता है बचपन में बेटा बाप के बूढ़े होने पर वही करेगा क्योंकि बाप बूढ़ा होकर फिर कमजोर हो गया दीन हो गया बच्चों की भाषा कोई समझ ले तो संतों की भाषा समझनी बहुत आसान हो जाए संत अक्सर बच्चों जैसे हो जाते ठीक बच्चे नहीं हो जाते बच्चों जैसे जीवन का सारा अनुभव उनके साथ होता है। वे उस जगह से गुजर गए जहां कालिख लग सकती थी और कालिख से बचा के अपने बचा के अपने को गुजर गए कबीर ने कहा है ज्यो की त्यों धरदीनी चादरिया वो जो चादर तुमने मुझे दी थी वो मैंने वैसी की वैसी रख दी है बचा के उसमें जरा भी दागनी लगने दी है इसका अर्थ है कि मैंने बचपन को वापिस लौटा दिया तुम्हारे हाथों तुम। वो परमात्मा से ये कह रहे हैं कि जैसा बच्चा तुमने मुझे भेजा था वैसा ही बच्चा मैं मर के वापिस लौटा अगर कोई मरते वक्त भी बच्चे की तरह भोला और सरल हो तो उसके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं उसका नचिकेता नाम का एक पुत्र था जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गवएं लाई गई ये बच्चे को दिखाई पड़ा बाप को दिखाई नहीं पड़ा ये गौए अपनी आखिरी पानी पी चुकीं, आखिरी चारा चर चुकी इनका आखिरी दूध दह लिया गया नचिकेता को विचार उठने लगा मन में कि इन गौओं को दान देने का क्या अर्थ है लेकिन गौए लोग दान ही तब देते जब उनका आखिरी दूध निकाल लिया जा चुका गऊ का ही नहीं सभी चीजों का आप तभी दान करते हैं जब आखिरी दूध निकाल लिया गया कोईकर ईसाइयों का एक छोटा सा अनूठा संप्रदाय है कोईकर संप्रदाय का एक नियम है कि हर सप्ताह एक चीज दान करें, लेकिन वो चीज वही हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है जिसको आप बिल्कुल दान ना करना चाहेंगे वही दान करें नहीं तो दान का कोई अर्थ नहीं आप भी दान करते हैं घर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं रह जाती उसका आप दान करते हैं आप सोचते होंगे कि बहुत धनपति इतना दान करते उनके लिए धन की कोई जरूरत नहीं रह गई दूध दूह लिया गया धन की एक सीमा है उसके बाद उसमें से दूध नहीं निकाला जा सकता अब समझें कि एंड्रू कार्नेगी या फोर्ड या रा या बिरला अब ये धन से क्या खरीद सकते हैं जो इनके पास नहीं है अब धन से जो भी खरीदा जा सकता है वो ये खरीद चुके अब धन फिजूल है अब इस धन का क्या करें अब इससे स्वर्ग खरीदने की कोशिश शुरू होती तो बिरला मंदिर खड़े होने लगते ये गाय का दूध दूध लिया गया है ये, ये इस धन से अब कुछ मिलने वाला नहीं था जो मिल सकता था वो मिल चुका है और ये धन फिजूल था फिजूल धन को लोग परमात्मा की तरफ लगाते हैं हृदय को नहीं कूड़े कचरे को लगाते नचिकेता को दिखाई लग, पड़ने लगा उपनिषद का ऋषि कहता है नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया असल में भोलापन श्रद्धा है सरलता श्रद्धा है नचिकेता कोई तर्क नहीं कर सकता है। लेकिन तर्क की कोई जरूरत नहीं एक छोटे बच्चे को भी यह दिखाई पड़ रहा है कि इस गाय में से दूध तो निकलता नहीं है तो इसे दान क्यों किया जा रहा है बाप नाराज होगा ही क्योंकि यह बात चुभने वाली है यह घाव को छूना है बेटे अक्सर घाव को छू देते ये बाप को चुभने वाली बात ये तो बाप भी जानता है कि दूध नहीं देती इसीलिए तो दान दे रहा है अगर दूध अभी बाकी होता तो बाप ने दान दिया ही नहीं होता बाप इतना ना समझ नहीं जितना नचिकेता है शुद्ध आंख के लिए एक तरह की ना समझी चाहिए समझदारी चालाक हो जाती है इसलिए दुनिया जितनी समझदार होती जाती उतनी चालांक होती जाती लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों से इतने लोग निकलते हैं पढ़ लिख कर तो दुनिया में चालां घटनी चाहिए वो बढ़ रही है मैं कहता हूं वो बढ़ेगी क्योंकि समझदारी से चालांकी बढ़ती है घटती नहीं जब एक आदमी गणित ठीक ठीक करने लगता है तर्क ठीक ठीक बिठाने लगता है तो चालांकी बढ़ेगी घटेगी नहीं दुनिया जितनी सार्वभौम रूप से शिक्षित होगी उतनी सार्वभौम रूप से चालांक और कनिंग हो जाएगी हो ही गई है किसी भी व्यक्ति को शिक्षित कर दे और फिर अगर वह बोला रह जाए तो समझें कि सं शिक्षित होते से ही भोलापन खो जाता है ये बाप भी जानता है बाप होशियार है गणित जानता है वो जानता है कि गाय को दान ही तब देना जब दूध समाप्त हो जाए तो गाय के खोने से कुछ खोता भी नहीं और दान देने से कुछ मिलता है दान दिया ये वो परमात्मा के सामने खड़े होकर कहेगा कि हजार दो दान करके लेकिन तुम एक छोटे बच्चे को धोखा नहीं दे पा रहे तुम परमात्मा को धोखा दे पाओ नचिकेता को लगा कि ये क्या हो रहा है इन जराजीर्ण गायों को देखकर उसमें आस्तिकता का उदय हुआ भोलेपन का उदय हुआ सरलता का उदय हुआ चालाकी का नहीं मेरे हिसाब में भी नास्तिकता एक गणित है और आस्तिकता एक भोलापन है नास्तिक कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर नहीं है उसके पास गणित और तर्क और जब कोई आस्तिक भी कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है तो समझना कि वह आस्तिक नहीं वो भी नास्तिक ही है आस्तिक तो कहता है कि मैं सिद्ध तो नहीं कर सकता लेकिन ईश्वर है आस्तिक कहता है तुम सिद्ध भी कर दो ईश्वर नहीं है तो भी मैं कहता हूं कि ईश्वर है क्योंकि ईश्वर होना गणित और तर्क और बुद्धि की बात नहीं मेरे हृदय का गहन अनुभव है आस्तिक कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश करो तुम कितना ही सिद्ध करो तुम्हारे सब सिद्ध करने से इतना ही सिद्ध होता है कि तुम होशियार हो कुशल हो गणितवान हो तर्कवान हो ईश्वर असिद्ध नहीं होता रामकृष्ण के पास केशव चंद्र ने आके सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ईश्वर नहीं और आशा रखी थी कि राम कृष्ण जवाब देंगे और जब केशव चंद्र तर्क करने लगे तो राम कृष्ण हर तर्क पर उठ उठ केशव चंद्र को गले लगा लेते थे केशव चंद्र बड़ी मुश्किल में पड़े वो ईश्वर को असिद्ध कर रहे थे और ये ना समझ समझ नहीं रहा है या क्या मामला है क्योंकि आस्तिक को तो नाराज हो जाना चाहिए उसको जवाब देना चाहिए प्रत्युत्तर देना चाहिए और जब प्रत्युत्तर न मिले तो केशव भी हतप्रभ हुए उनके साथ आए हुए लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़े क्योंकि सोचा था आज बड़ा आनंद होगा और सोचा था कि ये ना समझ रामकृष्ण गमार बेपढ़ा लिखा आज बड़ी मुश्किल में पड़ेगा इसकी फजियत देखने काफी लोग इकट्ठे हो गए थे लेकिन फजियत रामकृष्ण की करनी मुश्किल ना की फजियत कैसे करिएगा समझदार की भर की जा सकती है जब केशवचंद थक गए और उदास हो गए और उन्होंने पूछा कि आप कोई जवाब ना देंगे रामकृष्ण कहा जवाब क्या दू तुम्हें देखकर मुझे और पक्का भरोसा आ गया कि ईश्वर है केशवचंद ने कहा मुझे देखकर रामकृष्ण का तुम्हें देखकर क्योंकि ऐसी प्रतिभा बिना ईश्वर के जगत में हो नहीं सकती रामकृष्ण ने कहा ईश्वर के अतिरिक्त और कौन ईश्वर को गलत सिद्ध कर सकता है ये आस्तिक उपनिषद करी कहता को श्रद्धा का जन्म हुआ और उसे लगा कि इन जराजीर्ण गायों को देकर पिता क्या कर रहे जो अंतिम बार जल पी चुकी जिनका घास खाना समाप्त हो चुका जिनका अंतिम दूध दू लिया गया जिनकी इंद्रियां नष्ट हो गई ऐसी निरर्थक मरणासन गायों को देने वाला दाता तो नीच योनियों में नरका लोकों में जहां सब सुख समाप्त है जहां सब सुख शून्य है उनको प्राप्त होता है अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए उसे लगा कि यह तो धोखा है बेईमानी है और साधारण धोखा नहीं है परमात्मा से धोखा है अगर आपका कोई जेब काट ले तो आपको धोखा दे रहा है एक आदमी एक आदमी को धोखा दे रहा है समझ में आता है लेकिन जब कोई आदमी परम सत्ता को धोखा देने चल पड़ता है तब स्वभावतः इसका परिणाम महातुख होगा क्योंकि परम सत्ता को धोखा देने का क्या उपाय है परम सत्ता वही है जो हमारे हृदय के अंत में बैठी इसे तो उद्दालक भी जानता होगा जिसे नचिकेता कह रहा है उद्दालक के भीतर भी छिपा हुआ बचपन है वो जानता है वो भी जानता है बेईमान से बेईमान आदमी भी भी भीतर जानता है कि बेईमानी है चोर जानता है कि चोरी है धोखा देने वाला जानता है कि धोखा है उस भीतर के बच्चे को उस निर्दोष तत्व को नष्ट तो किया नहीं जा सकता वो भीतर छिपा कितना ही गहरे में हो उसे हमने दबाया कितना ही हो लेकिन वो मौजूद है सजीव है, और वहां से धक्के दे रहा है नचिकेता की बात को सुनकर पिता को क्रोध आया क्योंकि खुद का नचिकेता भी भी भीतर जग गया होगा चोट खाकर उसे भीतर भी लगा होगा कि बात तो सच आप ध्यान रखें जब कोई झूठ कहता है तो क्रोध नहीं आता जब कोई सच कहता है तो क्रोध आता है अगर आप चोर नहीं हो कोई कहता आप चोर हैं तो आप हंस सकते हैं। क्रोध करने का कोई कारण नहीं लेकिन आप चोर हैं और कोई कहता है आप चोर हैं आप आंख से भर जाते क्योंकि उसने कोई घाव छू दिए उसने कोई बात जो आपने छिपा के रखी थी बाहर ला थी उसने कोई नस छू दी जहां से मवाद बहने लगी तो जब भी आप क्रोधित हो तो समझना कि कोई सच आपके आसपास आ गया क्रोध बताता है कि घाव छू दिया गया बुद्ध और महावीर क्रोधित नहीं होते क्योंकि कोई घाव नहीं है जिसको आप छू सके कुछ छिपाया नहीं जिसे आप उघाड़े सब उघड़ा हुआ है अगर संतों को हम गाली देते हैं और वे हंसते हैं तो इसका यह कारण नहीं है आपकी गालियों से होने बड़ा मजा आ रहा उसका कुल कारण इतना है कि आप हंस हंसी योग बात ही कर रहे हैं हास्यास्प्रद है आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी गाली बिल्कुल ही निरथक है वो कहीं भी छूती नहीं उससे कहीं कोई तालमेल नहीं आपको जब कोई गाली देता है तो आप फौरन खड़े हो जाते रक्षा के लिए किसकी रक्षा कर रहे है? भीतर कुछ छिपा है जो गाली तोड़ देगी, भीतर कुछ छिपा है जो गाली प्रकट कर देगी भीतर कुछ छिपा है जो गाली आपको भी जागरूक कर देगी पिता नाराज हो गए, क्योंकि बेटे ने दिखता है ठीक घाव छू दिया ठीक स्थान पर उसने हाथ रख दिया सोचा बेटे ने नचिकेता ने कि पिता को सावधान करूं लेकिन बड़ा मुश्किल है बेटा जब भी पिता को सावधान करे पिता को बुरा लगेगा क्योंकि ये पिता मान ही नहीं सकता कि तुम और मुझसे ज्यादा समझदार ये असंभव है जीसस का पिता नहीं मान सकते कि जीसस समझदार है न बुद्ध के पिता मानते हैं कि बुद्ध समझदार है बुद्ध के पिता ने बुद्ध से कहा है बुद्ध हो जाने के बाद कि तू अपनी नासमझी छोड़ घर वापिस आ बहुत हो चुका और मैं तेरा पिता हूं मैं तुझे अभी भी माफ कर सकता हूं मेरे भीतर पिता का हृदय आवारा गर्दी बंद कर और मेरे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी तू भिखारी हो होकर मेरी ही राजधानी में भीख मांग रहा मेरी नाक को मत दुबा मेरी इज्जत को मत मिटा सोचे बुद्ध का पिता कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं था सम्राट था सुशिक्षित था सुसंस्कृत था शास्त्र पढ़े थे ज्ञानियों के वचन सुने थे घर में महापंडित आते थे विद्युत समूह था आसपास लेकिन बुद्ध को पहचानना मुश्किल है बाप का जो अहंकार है वो ये मान नहीं सकता कि मुझसे पहले वो मेरा बेटा ज्ञान को उपलब्ध हो गया बुद्ध ने कहा विनम्रता से कि आप ठीक कहते कि आपके कुल में किसी ने भीख नहीं मांगी लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मैं पुराना भिखारी मैं पहले भी भीख मांग चुका हूं बुद्ध ने कहा तू क्या अपने आप को मुझसे ज्यादा जानता मेरा खून तेरे खून में बह मेरी हड्डियां तेरी हड्डियों में मैंने तुझे पैदा किया मैं तुझे भलीभांति भांति जानता हूं पुद्ने का आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं मैं आपसे पैदा हुआ आपके द्वारा पैदा नहीं हुआ आप एक मार्ग थे जिससे मैं आया लेकिन आप मेरे सृष्टा नहीं स्वभाव जब कोई बेटा किसी बाप को कहे कि आप मेरे सृष्टा नहीं तो पीड़ा होगी अहंकार को चोट लगेगी बुद्ध ने कहा कि आप एक चौराहा थे जिससे मैं गुजरा लेकिन मेरी यात्रा बहुत पुरानी मैं पहले भी था आपसे पैदा होने के पहले भी था जीसस से किसी ने कहा है जीसस से भीड़ में खड़े और किसी ने कहा कि तुम्हारे माता और पिता तुमसे मिलने आए तो जीसस ने कहा कि मेरे कौन माता और कौन पिता बड़ी अजीब बात कही क्योंकि मैं उनके भी पहले था अब्राहम पैदा हुआ उसके पहले भी मैं अब्राहिम आदि पुरुष है यहूदियों का। जीसस कोई हजारों साल पहले अब्राहम हुआ और जीसस ने कहा बिफोर अब्राहम आई वाज मैं पहले था ज्ञान पिता के अहंकार को कष्ट देगा इसलिए कोई बेटा अगर पिता को सावधान करना चाहे तो बहुत सावधानी पूर्वक सावधान करे खतरा किसी और को सावधान करना ठीक पिता को सावधान करना खतरा है क्योंकि वहां अहंकार को गहन चोट लग जाएगी मेरा बेटा मुझे सावधान करे जो मुझसे पीछे आया जो मुझसे जन्मा वो मुझे सावधान करे नचिकेता ने वही भूल की निर्दोष चित्त से कई बार भूलें होती होंगी ही उसे लगा कि पिता भूल में पड़ रहे हैं ये दान झूठा है ये बेईमानी है ये धोखा है और इसका परिणाम महादुख होगा ये सोचकर वो अपने पिता से बोला आप मुझे किसको देंगे क्योंकि पिता ने कहा था मेरा सब कुछ मैं दान कर दूंगा तो नचिकेता को लगा कि मैं भी तो उन्हीं का हूं और जब सब कुछ ही दान हो रहा है तो जरूर मेरा भी दान होगा पिता बेटों को भी अपनी संपत्ति ही मानते हैं पति पत्नियों को अपनी संपत्ति मानते हैं हम व्यक्तियों को भी संपत्ति बना लेते हैं कहते हैं मेरी वस्तुएं तक जिस जगत में मेरी नहीं वहां कोई व्यक्ति मेरा नहीं होता व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश पागलपन है लेकिन बाप को लगता है बेटा मेरा तो नचिकेता को लगा कि पिता मेरे कहते हैं कि नचिकेता तू मेरा है और कहते हैं कि सब में दान कर दूंगा तो सीधी बात है कि मेरा भी दान होगा तो पूछ लू कि मुझे किसको दान करेंगे इस सरल हृदय में उठा हुआ सवाल कि अगर सब कुछ ही दान कर रहे हो तो ममत्व का भी दान करोगे या नहीं तो ममता का भी दान करोगे या नहीं तो मोह का भी दान करोगे या नहीं तो ये मेरा बेटा जो है इसका भी मैं दान करूंगा या नहीं नचिकिता ने सवाल तो ठीक पूछा है सच तो ये है कि ममत्व ही छोड़ना चाहिए वस्तुएं और व्यक्तियों को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है मेरे पन का भाव छोड़ना चाहिए तो गाय बूढ़ी तुम दान कर रहे हो ठीक मुझे किसको दान करोगे मैं किसके पास जाने वाला हूं इससे तो बात और भी गहन चोट की हो गई पिता को लगा ये लड़का तो सीमा से ज्यादा बड़ा जा रहा है। यह पिता ने भी नहीं सोचा था कि जब मैं कहा हूं कि मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा तो मेरा बेटा भी दान में दिया जाएगा ये उसने सोचा नहीं था यह सोचने का कोई कारण भी नहीं था धन ही छोड़ रहा था मोह और ममता तो नहीं लेकिन बेटे ने चिढ़ा दिया चोट गहरी पड़ी होगी आप मुझे किसको देंगे पिता चुप रह गया चुप रह जाने से पता नहीं चलता कि आदमी क्रोधित नहीं है अक्सर तो आदमी क्रोध में चुप रह जाता है। अगर बेटा चालाक होता तो वो भी चुप रह जाता वो पिता का क्रोध समझता लेकिन सीधा साधा बच्चा है उसने फिर से पूछा दोबारा पूछा तिबारा पूछा कि मुझे किसको देंगे पिता क्रूत हो गया और जैसा कि कोई भी पिता कहता बिल्कुल स्वाभाविक है कि पिता ने कहा मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं अक्सर बाप जब नाराज हो जाता तो कहता तू पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा मां नाराज हो जाती तो कहती है मर जाओ हटो सामने से मिट जाओ उद्दानक ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता यह बड़ी स्वाभाविक बात है जिसने जन्म दिया है वो अगर पूरी तरह क्रुद्ध हो जाए तो मृत्यु दे सकता है ल में बाप अगर नाराज हो तो बेटे को मार डालना चाहेगा जिसको मैंने बनाया उसको मैं मिटा दूंगा इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान छिपा है बाप के मन में जन्म देने का ख्याल है तो साथ ही मृत्यु देने का ख्याल भी छुपा हुआ है दोनों सा, साथ साथ इसलिए कोई भी बेटा अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाता बड़ा कठिन और जब कोई बेटा अपने बाप को माफ कर देता है तो साधुता का परम फूल खिलता है बेटे बाप के खिलाफ बने रहते हैं तुर्जनेव ने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी है फादर्स एंड सन्स बाप बेटे जिसमें तुर्गनेव ने एक एक मौलिक विचार सारभूत और आधारभूत विचार पर पूरी कथा निर्मित की है तुर्गनेव का ख्याल है कि बाप और बेटे का संघर्ष पुरातन सनातन सदा से चलता रहा बाप बेटे से लड़ रहा है बेटा बाप से लड़ रहा है और यही संघर्ष व्यापक होकर पीढ़ियों का संघर्ष बन जाता है जनरेशंस आपस में लड़ने लगती आज सारी दुनिया में झगड़ा बेटों की पीढ़ी कुछ और कर रही बाप की पीढ़ी कुछ और कह रही दोनों के बीच खाई कोई बीच में संवाद भी नहीं रहा और जितना संपन्न होगा देश बाप और बेटे की खाई उतनी ही बढ़ जाएगी जितना गरीब होगा देश उतनी कम होगी क्योंकि जितना संपन्न देश होगा उतना ही बेटे ज्यादा सुशिक्षित होंगे और ज्यादा देर तक जवान रहेंगे गरीब मुल्क में बारह साल दस साल का बच्चा भी काम में लग जाता है जुट जाता है फिर बाल विवाह हो जाता है उसका वो खुद ही बाप बन जाता है इसके पहले की ठीक से बेटा बन पाता और बाप से लड़ता वो खुद बाप बन जाता है यह बाल विवाह बापों की बड़ी पुरानी ईजाद हो सकती है इसके पहले की बेटा उपद्रव खड़ा करे उसे बाप बना देना जरूरी है जैसे वो बाप बनता है वह बाप की पीढ़ी का हिस्सेदार हो जाता भागीदार हो जाता आप जान के हैरान होंगे कि जब तक आप बाप नहीं बनते तब तक आप जवान बने रहते हैं। जिस दिन आप बाप बनते हैं उसी दिन आप बूढ़े हो जाते हैं। एक बड़ा गहरा रूपांतरण मन में हो जाता है। जब तक एक आदमी की शादी नहीं होती उसका बच्चा नहीं होता तब तक उसके ढंग और होते तब तक वह एक खानाबदोस हो सकता है तब तक वो फिक्र नहीं करता सुरक्षा की तब तक धन को लात मार सकता है तब तक समाज से लड़ सकता है तब तक बगावती हो सकता है विद्रोही हो सकता है शादी होते ही जैसे खूंटी से कहीं बंस जाता है, घर चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन बेटा होते ही वो बूढ़ा हो जाता है वो खुद बाप की तरह सोचने लगता है उसे अपने बाप की बात तब ठीक मालूम पड़ने लगती है बड़े मजे की बात जब तक आप बाप नहीं हो जाते तब तक आपको अपने बाप की बात ठीक नहीं मालूम पड़ेगी तब तक लगेगा कि बूढ़ा सनक गया है इसका दिमाग खराब है किस पुराने जमाने की पिटी पिटाई बातें कर रहे हो आप भी बाप होते ठीक वे ही पिटी पिटाई बातें हो पुराने जमाने की शुरू करते अमेरिका में नए जवान लड़के हिप्पी हैं बड़ी तादादी है लेकिन ही वो शादी कर लेते और उनको एक बच्चा हुआ कि हिप्पी विदा हो जाती वापिस समाज में वो बिला उठाते उनको अपने बाप की बात तक ठीक मालूम होने लगती है कि पिता ठीक कहते थे असल में अनुभव के अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं जब तक आप पिता ना बन तब तक तब तक पिता की बात का आपको ख्याल नहीं हो सकता ये जो बच्चों के जवानों के और बूढ़ों के बीच एक संघर्ष सतत उस संघर्ष का कारण वही है कि बाप ने जन्म दिया है वो पूरा मालिक होना चाहता है वो जरा सी भी बगावत पसंद नहीं करेगा वो चाहता है बेटा उसकी प्रति छवि हो उसकी प्रतिध्वनि हो उसकी आवाज हो वो कहे रात तो रात वो कहे दिन तो दिन लेकिन मुश्किल क्योंकि बेटे का अपना अहंकार है वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका अपना अहंकार मजबूत हो रहा है और बेटा स्वतंत्र होना चाहता है। और कई मौकों पर तो दिन भी हो और बाप अगर कहे कि दिन है तो बेटा कहेगा रात है क्योंकि सिवाय बाप से बगावत किए उसका अपने अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं बाप से लड़के ही अहंकार निर्मित होता है जैसे जैसे बेटा बाप से लड़ता है वैसे वैसे बाप दबाने की कोशिश करता है और बाप के मन में क्योंकि तो उसने जन्म दिया है छिपा रहता है कि वो चाहे तो मृत्यु भी दे सकता है नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा नचिकेता ने सही मान लिया बेटे इतनी छोटी उम्र में तर्क नहीं कर सकते आस्था तर्क नहीं करती निर्दोषता तर्क नहीं करती उसने मान लिया कि निश्चित ही मैं मृत्यु को दे दिया जाऊंगा उसने स्वीकार कर लिया ये स्वीकृति का भाव बड़ा क्रांतिकारी है और ये कोई छोटी स्वीकृति ना थी उसने ये ना पूछा कि क्यों देंगे मृत्यु को उसने ये ना कहा कि क्या आप विक्षिप्त हो गए कि मुझे मृत्यु को देंगे कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि आप मुझे मृत्यु को देंगे ना उसने कोई तर्क किया ना उसने ये माना कि मृत्यु को दिए जाने में कुछ बुरा है उसने सोचा कि पिता मृत्यु को देते तो ठीक ही देते होंगे पिता मृत्यु को देते हैं तो मृत्यु के देवताओं को जरूर मेरी कोई जरूरत होगी उसने इसे स्वीकार कर लिया ये स्वीकृति ही इस पूरे शास्त्र का आधार है जो व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार कर ले वो मृत्यु के पार आ जाएगा अमृत होकर इस पिता के वचन का एक और गूढ़ रहस्य भी है एक इसका और इजोटेरिक एक और छिपा हुआ अर्थ भी है पुराने शास्त्रों ने कहा है कि मृत्यु गुरु है और पुराने शास्त्रों ने यह भी कहा है कि गुरु गुरु है, क्योंकि गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो गुरु उसे काटता है मिटाता है उसे इतना मिटा देता है कि वो बचता ही नहीं उसके भीतर एक खाली शून्य पैदा हो जाता समाधि निर्मित हो जाती उस समाधि में ही परम से साक्षात्कार होता है शिक्षक और गुरु में फर्क है शिक्षक आपको कुछ देता है गुरु आपसे कुछ छीनता है शिक्षक आपको भरता है गुरु आपको खाली करता है शिक्षक आपको सूचनाएं देता है गुरु आपके पास जो अहंकार है उस अहंकार का जो ज्ञान है तथा कथित तो उसको छीन लेता है। शिक्षक आपको आजीविका देता है गुरु आपको जीवन आजीविका देनी हो तो आपको कुछ सिखाना पड़ता है गणित है भूगोल है इतिहास है साइंस है केमिस्ट्री है फिजिक्स है कुछ सिखाना होता है और अगर ज्ञान देना हो तो आपने जो भी सीखा है उसे अन सिखाना होता उसे अनलर्न करवाना होता उसे मिटाना होता इस स्कूल में जो कॉलेज में विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षक है गुरु खो गया इस सदी में गुरु वो था जिसके पास आप तब जाते थे जब आप सीखने से ऊब जाते थे और बोझ उतारना चाहते थे इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि गुरु मृत्यु रूप वो मार डालता है वो आपको मिटा देता है और जब आप वापस लौटते हैं तो आपका पुनर्जन्म हो गया होता आप नए होकर द्विज होकर ट्वाइस बार फिर से जन्म लेकर वापस लौटते हैं। तो एक गर्भ तो मां का है एक गर्भ गुरु का भी है, मृत्यु गुरु है यह भी इस छिपे हुए इस कथा का छिपा हुआ सूत्र है और नचिकेता के लिए मृत्यु गुरु सिद्ध हुई और आपके लिए भी सिद्ध होगी अगर आप मरना सीख जाएं तो आप सब पा जाएंगे जो पाने योग है फिर पाने को कुछ सेसना रह जाए यहां मैंने आपको बुलाया है कि आप भी नचिकेता बन सके यहां मैं आपको भी मृत्यु के हाथ में दे देना चाहूंगा और चाहूंगा कि सब तरफ से मृत्यु आपको घेर ले और आपके भीतर जो भी मर सकता है वो मर ही जाए और जो नहीं बच सकता नहीं मर सकता जिसको मारने का मृत्यु के पास कोई उपाय नहीं वही केवल आपके भीतर जगमगाता हुआ बच रहे जो कूड़ा करकट है वो जल जाए जो स्वर्ण है वो निखर आए इस अग्नि से आपको भी गुजरना होगा आगे मृत्यु नचिकेता को कहती कि वो अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी वो अग्नि जिससे गुजर के आदमी नया होता अमृत को उपलब्ध होता यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा कि मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पे चलता चला आया जिसे भी शुभ कहा जाता है वो मैंने किया है कभी कभी कठिनाई अगर होती है, और प्रथम कोटि का आचरण नहीं पाल कर, पालन कर पाता तो भी मैं मध्यम श्रेणी का आचरण तो निश्चित ही पालन करता रहा और कभी भी मैंने निम्न श्रेणी का आचरण नहीं अपनाया फिर भी पिताजी ने ऐसा क्यों कहा जरूर ही यम का कोई कार्य होगा लेकिन यम का कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा पूरा हु? मृत्यु के किस काम आ सकता हूं इसे सोचे स्वभाव जब कोई आपको कहे कि कि मृत्यु को दे दूंगा तो पहला ख्याल ये उठता है कि मेरी कोई भूल मेरा कोई दोष मेरी कोई गलती होगी जिससे मुझे दंड दिया जा रहा है लेकिन नचिकेता ने सोचा कि मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की जिसे शुभ कहते हैं वो मैं करता हूं और कभी अगर चूकता भी हूं तो भी निम्न तक नहीं गिर पाता हूं मध्य में तो रह ही जाता हूं तब मेरे दोस्त का तो कोई कारण नहीं तब एक ही बात हो सकती है कि मृत्यु को कोई काम हो जो मेरे द्वारा पूरा हो सके निश्चित ही पिताजी इसीलिए मुझे मृत्यु को देते होंगे ये बहुत सोचने जैसा है कि इसमें भी नची कहता ऐसा नहीं सोचता कि पिता क्रोध के कारण देते होंगे यह धार्मिक चित्त का लक्षण है अपना दोस्त सोचता है कि शायद मेरी कोई भूल हो वो भूल नहीं पाता तो सोचता है कि यम को कोई काम होगा जो मुझसे पूरा हो सके लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि यम का क्या कार्य हो सकता है जो मैं कर सकूंगा लेकिन भूल के भी उसे यह ख्याल नहीं आता कि पिता क्रोध पिता नाराज है पिता दोषी है ऐसा उसे ख्याल नहीं आता जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त देखता है तो जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है हम सारे लोग सदा दूसरे का दोस्त देखने में संलग्न होते हैं। अगर कोई गाली दे आपको तो गाली देने वाले ने ही कुछ उपद्रव किया है आप गाली के योग्य हो सकते नहीं यह तो सोचने में भी नहीं आता कि गाली बिल्कुल मौजू हो सकती आपको बिल्कुल लगती है बिल्कुल आपके लायक थी यह तो ख्याल में भी नहीं आता या गाली का कोई प्रयोजन हो सकता है जो देने वाले ने इसलिए दी है कि कुछ कार्य पूरा हो वो भी ख्याल में नहीं आता ख्याल आता है कि आदमी दुष्ट यह आदमी शैतान धार्मिक और अधार्मिक चित्त का यही भेद नची के ऋषि कहता है सोचने लगा है लेकिन उसे यह ख्याल नहीं आया जरा भी मजा यह है और पिता क्रोध के कारण ही ऐसा कहा था तो यह सवाल नहीं है कि दूसरे ने गाली दी है तो उसने अपने पागलपन के कारण न दी हो यह सवाल नहीं है उसने भला विक्षिप्तता के कारण दी हो उसके भीतर आग जल रही हो वो शैतान हो यह सवाल नहीं है सवाल यह है कि आप कैसा सोचते हैं अगर आप सोचते हैं कि मेरी ही किसी भूल के कारण दी तो आप अपने जीवन को बदलने में लग जाएंगे और अगर आप सोचते हैं उसका ही कसूर है तो आप अपने तब तो ध्यान भी नहीं देंगे और अगर जिंदगी में यह हमारा ढंग हो जाए सोचने का जैसा कि हो गया है कि हमेशा दोष दूसरे में दिखाई पड़ता है तो फिर जिंदगी अपरिवर्तित रह जाती फिर कोई रूपांतरण फिर कोई क्रांति कैसे हो सकती है दूसरे सही है या गलत यह सवाल नहीं है लेकिन मेरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहे तो मैं धीरे धीरे अपने को बदल लूंगा और मेरे भीतर एक नए जीवन का सूत्रपात हो सकता है उसने अपने पिता से कहा आपके पूर्वज जिस प्रकार का सदा आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कीजिए फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कर डालिए यह मरण धर्म मनुष्य अनाज की तरह पकता है अर्थात जरा होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न होता है छोटे बच्चे की यह उपमा सोचने जैसी है असल में जितनी कोमें अभी भी निर्दोष बच्चों की तरह जी रही जंगलों में आदिवासी उनके सोचने का ढंग और चिंता यही है इसलिए नचिकेता की ये बात सुन के आप ऐसा मत समझना कि छोटा सा बच्चा इतनी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है कि जैसे अनाज पकता है और गिर जाता है फिर अंकुरित होता है फिर पकता है और फिर गिर जाता है ऐसा ही जन्म और जीवन का आवर्तन ये तो बड़े ज्ञान की बात है नचिकेता जैसा छोटा बच्चा कैसे कर सकता है लेकिन आप समझें जो कौमें भी अभी भी आदिम हैं जो अभी भी बहुत पुराने ढंग से जी रही हैं प्रकृति के निकट हैं और जिन्होंने वैज्ञानिक सभ्यता का कोई निर्माण नहीं किया है उनके सोचने का यही ढंग है जीवन को अगर हम देखें तो वह वर्तुलाकार है सुबह सूरज उगता है सांझ डूब जाता फिर सुबह उगता है फिर सांझ डूब जाता एक वर्तुल निर्मित होता है एक सर्कल बनता है गर्मी आती है वर्षा आती है शीत आती है फिर गर्मी आ जाती है फिर वर्षा आती है फिर सीता आ जाती है। एक वर्तुल निर्मित होता है मौसम गोलाकार घूमते चले जाते फसल उगती है बीज पकते हैं फिर बीज गिरते हैं फिर अंकुर होते हैं फिर फसल पकती है फिर बीज गिरते हैं एक वर्तुल है। तो सभी बोले मन से सोचने वाले समाजों ने मनुष्य को भी कुछ अपवाद नहीं माना और उन्होंने कहा जैसे बीज गिरता है पकता है फिर गिरता है फिर पकता है ऐसा ही जन्म और मृत्यु है आदमी मरता है फिर जन्मता है फिर मरता है फिर जन्मता है सारा जीवन वर्तुलाकार है चांद तारे गोल घूम रहे मौसम गोल घूम रहा है मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही वर्तुलाकार है छोटे बच्चे इस उपमा को समझ सकते हैं कि जब सभी चीजें वर्तुलाकार है तो मनुष्य रेखाबद्ध नहीं हो सकता मनुष्य भी वर्तुलाकार ही होगा पश्चिम और पूरब के विचार में बड़ा फर्क है इस संबंध पश्चिम सोचता है जीवन रेखाबद्ध है एक सीधी रेखा में चला जा रहा जैसे रेल की पटरियां जाती पूरब सोचता है कि ऐसा नहीं है जीवन की सारी की सारी गति वर्तुल में है बचपन जवानी बुढ़ापा फिर बचपन वही जहां से प्रारंभ होता है वहीं अंत होता है फिर प्रारंभ फिर अंत इसलिए हमने जीवन मरण के वर्तुल का ख्याल किया है संसार का अर्थ है व्हील एक घूमता हुआ चाक वो जो भारत के राष्ट्रीय पताका पर जो हमने चक्र निर्मित किया है वो चक्र बहुत पुराना है वह अशोक ने अपने स्तंभों में खुदवाया था और खुदवाया था बुद्ध विचार के अनुसार क्योंकि बुद्ध कहते हैं जीवन एक चक्र की भांति घूमता है सीधा नहीं है जीवन एक रेखा में तो वो छोटा बच्चा कहने लगा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि मुझे आप मृत्यु को दे दें क्योंकि आदमी मरता है फिर जन्मता है कोई मृत्यु अंतिम नहीं है फिर फिर जन्म होगा यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे मृत्यु को दे दें लेकिन इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सोच के कहें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रोध में कह रहे हो यह थोड़ा समझने जैसा है यहां वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे मृत्यु को मत मतने या मृत्यु को देना बुरा है यहां वो ये कह रहा है कि अगर आप क्रोध में दे रहे हैं तो आप अकारण ही उस क्रोध के कारण दुख पाएंगे आप मुझे मृत्यु को दे, दे। क्योंकि कोई मरता नहीं सब चीजें वापस लौट आती हैं अपने मूल स्रोत पर गंगोत्री से गंगा बहती गिरती है सागर में फिर भाप बन के आकाश में उठती है, फिर बदलियां गंगोत्री पर बरसती फिर गंगा बहने लगती तो फसल की तरह वापस लौट आऊंगा मृत्यु को देने में कोई हर्जा नहीं है लेकिन आप किसी भीतरी पीड़ा क्रोध दुख संताप के कारण तो ऐसा नहीं कह रहे इसे थोड़ा विचार कर ले ध्यान रहे अगर आप क्षण भर भी विचार करें तो क्रोध विलीन हो जाता क्षण भर भी होशपूर्वक जगे तो क्रोध विलीन हो जाता है। क्रोध का एक ही उपाय है एक ही औषधि है एंटीडोट है कि आप होश से भर जाएं। क्रोध आए आंख बंद कर लें और सजग हो जाए और आप पाएंगे यहां सजगता बढ़ने लगी वहां क्रोध नीचे गिरने लगा क्रोध की ऊर्जा ही क्रोध की शक्ति ही सजगता बन जाती अवेयरनेस बन जाती बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मत करो ऐसा मैं नहीं कहता होशपूर्वक क्रोध करो होशपूर्वक कोई क्रोध कभी कर ही नहीं सकता बुद्ध ने कहा है चोरी मत करो ऐसा मैं नहीं कहता होश पूर्वक करो होश होशपूर्वक कोई चोरी करी नहीं सकता जीवन में जो भी बुरा होता है बेहोशी में होता है जीवन में जो भी शुभ होता है वो होश में होता है अगर होश पूरा है तो जो भी होगा वो शुभ होगा हो। अगर बेहोशी गहन है तो जो भी होगा वो अशुभ होगा तो हो हो हो। कृत्य न शुभ होते न अशुभ होते करने वाले के होश पर सब निर्भर होता है ऐसा हो सकता है कि आप बेहोशी में अच्छा भी काम कर रहे हो आपको लगे कि अच्छा कर रहे हैं उसका परिणाम बुरा ही होगा और ऐसा भी हो सकता है कि होश पूर्वक कोई आदमी कोई काम कर रहा हो और आपको लगे कि बुरा हो रहा है तो भी अच्छा ही होगा अंतिम निर्णायक बात है कि भीतर कितना गहन होश है कितना जागा हुआ है आदमी सोया हुआ नहीं सोना पाप है और जागना पुण्य है वो नचिकेता अपने पिता को कहने लगा जो भी करें थोड़ा सोच लें थोड़ा विवेक से भर जाएं। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए निश्चित ही नचिकेता की यह बातें सुनकर पिता को शोक हुआ होगा होश होगा थोड़ी सी चोट पड़ी होगी और उसे लगा होगा कि उसने क्या कह दिया उसने कैसी बात कह दी बाप अपने बेटे से कह भी दे कि जाओ मर जाओ तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता क्षण भर बात सोचता है ये मैंने क्या कह दिया क्षण भर बाद मुंह वापस लौट आया होगा और इस बेटे ने जो बातें कही हैं वो इतनी कीमती हैं सारे जीवन का सार निचोड़में है कि बाप को भी लगा होगा बाप को भी लगा होगा बाप को लगना बहुत मुश्किल है उसको भी लगा होगा कि बेटा कह तो ठीक ही रहा है और उसे शोक हुआ होगा नचिकेता ने उसकी आंखों में उसके चेहरे पर उदासी देखी होगी तो वो ये कह रहा है कि आप शोक का त्याग करें और जो वचन आपने दे दिया कि मैं मृत्यु को दूंगा उसे आप पूरा करें जो कह दिया उसे पूरा करें अब उसे असत्य ना होने दे पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ लेकिन अब कोई उपाय न था और नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उसे यमराज के पास भेज दिया नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर है अतः नचिकेता तीन दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की, की प्रतीक्षा करता रहा कोई उपाय न था वचन दे दिया गया था और नचिकेता जोर डाल रहा है कि अब आप शोक ना करें जो हो गया हो गया और जो किया जा चुका उसे अन किया नहीं किया जा सकता अब वचन दे दिया है अब मुझे भेज दें तो मृत्यु के पास भेज दिया यह कथा है यह प्रतीक है यहां कहीं कोई यमराज बैठे हुए नहीं जिनके पास आपको भेजा जा सके लेकिन कथा बड़ी मधुर है और कई इशारे करती नची के तायम के द्वार पर पहुंच गया उसने मृत्यु का दरवाजा खटखटाया लेकिन मृत्यु बाहर थी इसमें दो बातें समझने एक नचिकेता के, के अतिरिक्त और किसी ने कभी मृत्यु का द्वार नहीं खटखटाया हमेशा मृत्यु आपका द्वार खटखटाती और आप हमेशा घर में मिलते हैं, कभी बाहर नहीं होते <laughs> आप होंगे भी कहां बाहर होने का कोई उपाय नहीं शरीर घर है और जब भी मृत्यु खटखटाती, आपको वहां पाती नचिकेता गया मृत्यु के द्वार पर घटना सब उल्टी हो गई क्योंकि हमेशा मृत्यु आती आदमी के पास आदमी नहीं जाता और जब आदमी जाता है मृत्यु के पास तो सब उल्टा हो जाता है उस उल्टे के प्रतीक है ये नचिकेता गया मृत्यु को घर पे नहीं पाया सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाती जैसे ही व्यक्ति स्वयं मरने की तैयारी करता है सब उल्टा हो जाता है जहां जीवन दिखाई पड़ता था वहां मृत्यु दिखाई पड़ने लगती और जहां मृत्यु दिखाई पड़ती थी वहां जीवन दिखाई पड़ने लगता और जहां सब सार सर्वस्व मालूम होता था वहां कचरा हो जाता और जहां कभी ख्याल भी नहीं किया था वहां जीवन के सारे खजाने खुल जाते यह प्रतीक है सिर्फ कि सब उल्टा हो जाता है जब आदमी खुद हिम्मत करके मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है तो पाता है कि वहां मृत्यु नहीं है जब आप मृत्यु के पास जाएंगे तो पाएंगे मृत्यु नहीं है मृत्यु है ही नहीं उससे दूर भागने में ही उसका होना है जितना हम भागते हैं उतनी ही ज्यादा वो है जितना हम बचते हैं उतना ही वो है जितना हम चाहते हैं कि हमें मृत्यु ना आए हम ना मरे उतने ही हम मरते हैं हिम्मतवर आदमी एक बार मरता है लोग कहते हैं कायर हजार बार मरता आखिर हिम्मतवर और कायर में फर्क क्या है हिम्मतवर में और कायर में इतना ही फर्क है कि कायर निरंतर कोशिश करता है बचने की मृत्यु से इसलिए रोज मरता है हिम्मतवर कहता है जबानी होगी आ जाएगी इसलिए एक बार मरता है लेकिन नचिकेता जैसा व्यक्ति जो मृत्यु के द्वार पर दस्तक देता है वो पाता है कि मृत्यु वहां है ही नहीं वो घर पर मौजूद नहीं जिन्होंने भी मृत्यु के दरवाजे पर कभी दस्तक दी है उन्होंने उसे वहां नहीं पाया वह एक भ्रम एक इलूजन है भ्रम की एक खूबी आप दूर हटें तो वो बढ़ता है आप पास जाएं तो कमता है एक रस्सी पड़ी अंधेरे में पड़ी और आप रास्ते से गुजरे और सांप का भ्रम पैदा हो गया भागे पसीना आने लगा क्योंकि पसीने को, को कोई मतलब नहीं है कि सांप असली था कि नकली छाती जोर से धड़कने लगी रक्तचाप बढ़ गया सिर की नशें तन गई पैर भागे जा रहे हैं और जितना भाग रहे हैं आपके भगने से घबराहट और बढ़ रही है पश्चिम का एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स तो कहता था लोग घबरा के नहीं भागते भागने की वजह से घबरा जाते भय के कारण नहीं भागते भागते हैं इसलिए भयभीत हो जाते उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है आप जितनी भागेंगे उतनी घबराहट बढ़ती जाएगी आपका भागना आपकी घबराहट के जीवन दे रहा और जितने आप दूर होते जा रहे हैं उस रस्सी से उतना ही सांप पक्का होता चला जा रहा अब सांप रस्सी है यह जानने का कोई उपाय ना रहा इसके जानने का तो एक ही उपाय था कि आप और पास गए होते आपने दिया जलाया होता और आप रस्सी के बिल्कुल पास बैठ गए होते और आपने देख लिया होता तो आप पाते कि वहां सांप नहीं है इलूजन का अर्थ है दूर जाने से जो बढ़ता है पास जाने से जो घटता है अभी बड़ा मजा है अगर हम इस परिभाषा को समझ लें तो हमारी जिंदगी में चुकता भ्रमों के सिवाय कुछ भी नहीं एक स्त्री बहुत सुंदर मालूम पड़ती बस आपको उससे मिलने न दिया जाए वो सदा सुंदर रहेगी मिलने दिया जाए सब गड़बड़ हो जाए अगर आपका विवाह करवा दिया जाए तो वो स्त्री सुंदर नहीं रह जाएगी जिसको देख के आप दीवाने हो जाते ना चुटते थे उसको देख के आपके भीतर धड़कन भी पैदा नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा सच तो यह है कि पत्नियों को लोग देखना ही बंद कर देते देखते ही नहीं आंख भी पड़ती है तो पत्नी दिखाई नहीं पड़ती सिर्फ दूसरे की पत्नियां दिखाई पड़ सकती हैं अपनी पत्नी दिखाई पड़ ही नहीं सकती बहुत मुश्किल है क्योंकि भ्रम तो कुछ बचता नहीं सब टूट जाता है सब उखड़ जाता है। जो आपके पास नहीं है वो बड़ा मूल्यवान मालूम पड़ता है और पास आते ही मूल्य खो जाता है इसलिए शंकर जैसे ज्ञानियों ने संसार को मिथ्या कहा है झूठ कहा है असत्य कहा है माया कहा है उसका कुल मतलब इतना है कि माया की परिभाषा यही है कि जिसके पास जाने से जो मिट जाए और दूर जाने से बढ़े आप सोचते हैं कि धनपति अपने महल में बड़े आनंद में वो आप ही सोचते हैं कोई धनपति आनंद नहीं मगर ये आपको पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप धनपति ना हो जाओ महल में ना पहुंच जा महल में पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा कि मैं कहां आ गए यहां कुछ भी नहीं है लेकिन ये आपको पता चलेगा आपके मकान के करीब से जो लोग गुजर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आप बड़े आनंद आप देखते हैं जैनों के चौबीस तीर्थंकर राजाओं के पुत्र बुद्ध राजा के पुत्र हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के पुत्र कारण असल में राजा हुए बिना संसार का पूरा भ्रम नहीं टूटता राजा का मतलब जिसके पास सब कुछ जब सब कुछ है तो दिखाई पड़ जाता है कि सब बेकार है तीर्थंकर राजपुत्र ही हो सकता है दरिद्र का बेटा तीर्थंकर हो बड़ा मुश्किल मुश्किल इसलिए कि भ्रम टूटेंगे कैसे जिनसे दूरी है वो भ्रम नहीं टूटते जिनसे निकटता है वो भ्रम टूट जाते पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच सारे बंधन हटा दिए गए करीब करीब और एक पुरुष सैकड़ों स्त्रियों से संबंध निर्मित कर लेता एक स्त्री सैकड़ों पुरुषों से संबंध निर्मित कर लेती अभी बड़े मजे की बात है कि सारे इतिहास में जो भ्रम कभी नहीं टूटा था वह अमरीका में टूट रहा है अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ भी तो नहीं है इस काम वासना में कुछ भी नहीं इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो एलएसडी, एस मारिजुआना, नस्किल इनकी आशा में है कि कुछ ड्रग कोई इंजेक्शन शरीर में डालने से आज थोड़ा बहुत सुख मिले पुराने लोग बड़े होशियार थे उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच इतनी बाधाएं खड़ी की थी कि स्त्री पुरुष का आकर्षण कभी नहीं टूटा इस मुल्क में अपनी पत्नी से भी आकर्षण कभी नहीं टूटता था क्योंकि दिन में पति भी नहीं देख सकता था उसको रात में पति पत्नी भी करीब करीब चोरी से मिलते थे संयुक्त परिवार बड़े परिवार सबके सामने पति पत्नी भी नहीं मिल सकते थे रस जीवन भर कायम रहता था बड़े होशियार लोग थे तलाक का कोई सवाल ही नहीं था मिलने नहीं हो पाता था पूरा तलाक तो पूरे मिलने का परिणाम जिंदगी को जितना आप जानेंगे उतना जिंदगी व्यर्थ होती चली जाएगी जानने से जो व्यर्थ हो जाए वो भ्रम ब्रह्म है। जानने से जो और भी सार्थक होने लगे वो सत्य है। इसलिए जिसके पास जा जा के आपको लगे कि वो और भी सत्य है और भी सत्य है, समझना कि वो वो माया का जो जाल था उसके बाहर है परमात्मा में उसे कहता हूं जिसके पास जितने ज्यादा आप जाए वो उतना सत्यतर होने लगे और संसार उसे कहता हूं जिसके पास आप जितने जाए उतना असत्यतर होने लगे ये बड़ी मीठी बात है कि नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर दस्तक दी और पाया कि मृत्यु घर में नहीं है आप भी दस्तक दें इन आने वाले दिनों में मेरी यही चेष्टा होगी कि आप भी उस जगह खड़े होकर एक बार खटखटाए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप भी पाएंगे कि मृत्यु वहां नहीं है मृत्यु है ही नहीं मृत्यु सरासर झूठ है बड़े से बड़ा झूठ जो इस जगत में हो सकता है वो मृत्यु पर उस झूठ से मैं इतने भयभीत और इतने डरे हुए और इतने भागे हुए कि वो सत्य बना हुआ है नचिकेता तीन दिन तक उपवास किए बैठा रहा उसने कहा बिना मृत्यु से मिले मैं भोजन न कर सकूंगा मृत्यु नहीं है वह घर पर मौजूद नहीं कहानी की भाषा में नचिकेता तीन दिन उपवास किया इसे थोड़ा समझे असल में जिसको हम जीवन कहते हैं वो भोजन से चलता है जिसको हम जीवन कहते हैं वो भोजन से चलता है तो अगर मृत्यु का अनुभव करना हो तो इस भोजन को रोक देना जरूरी है इसलिए उपवास एक महान प्रक्रिया बन गई उपवास का अर्थ है कि जीवन जिससे चलता है उसे हम थोड़ी देर के लिए रोक देते ताकि मौत चलने लगे ताकि जीवन की गति बंद हो जाए और हम पहचान सकें कि जीवन की गति जब बंद हो जाती है तब भी हम मरते हैं या नहीं मरते महावीर ने उपवास के इस विज्ञान को उसकी चरम कोटि तक पहुंचाया कहते हैं महावीर ने बारह वर्षों में केवल तीन दिन भोजन लिया बारह वर्ष की साधना कभी महीने कभी दो महीने कभी तीन महीने वो बिना भोजन के रहे ये चेस्ट है इस बात की थी कि जब भोजन बिल्कुल नहीं मिलता और ध्यान रहे नब्बे दिन आखिरी सीमा है आप अगर बिना भोजन के रहें और पूरे स्वस्थ हों तो आप नब्बे दिन तक बिना भोजन के रह सकते नब्बे दिन के बाद वो घड़ी आएगी जहां शरीर अटक जाएगा चल नहीं सकेगा जहां शरीर का जीवन शून्य हो जाएगा उसी घड़ी में देखना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं जब शरीर मृतवत हो जाता है और तब भी मैं पाता हूं कि मैं जीवित हूं तो उपवास का काम पूरा हो गया उपवास के माध्यम से अमृत का अनुभव हुआ नचिकेता के तीन दिन बिना खाए पिए बैठा रहा उसने कहा जब तक मैं मृत्यु के दर्शन न कर लू तब तक मैं खाऊंगा नहीं ये उपवास का विज्ञान है जब तक मृत्यु का दर्शन न हो जाए तब तक भोजन बंद रखूंगा वो एक प्रक्रिया है बहुत हजारों प्रक्रियाओं में एक लेकिन जो उपवास करते हैं, उन्हें भी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं उसके भीतर बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है यहां शरीर का जीवन छीण होने लगे वहां भीतर होश बढ़ना चाहिए अगर शरीर के जीवन के क्षीण के साथ भीतर भी स्थिरता और उदासी आने लगे तो सब व्यर्थ हो गया वहां होश बढ़ना चाहिए वहां जीवंतता बढ़नी चाहिए और एक घड़ी आती है जब शरीर बिल्कुल मृतवत है और फिर भी आप पूर्ण जीवित हैं, तो आप जान लिए कि भोजन जीवन नहीं देता केवल शरीर का ईंधन है भोजन से जीवन पैदा नहीं होता सिर्फ चलता है शरीर अगर भोजन बिल्कुल समाप्त हो जाए तो शरीर समाप्त हो जाएगा क्योंकि शरीर भोजन से निर्मित है लेकिन आप समाप्त नहीं होंगे ये कथा में तो प्रतीक है तीन दिन नचिकेता उपवासा बैठा रहा यमराज के लौटने पर यमराज की पत्नी ने कहा ब्राह्मण अतिथि रूप में जब घर में प्रवेश करते हैं तो समझो कि देवता ही प्रवेश करते हैं उनके सेन की भोजन की सुविधा जुटाना कर्तव्य है यह ब्राह्मण पुत्र घर में आके बैठा है तीन दिन से इसने भोजन नहीं लिया आप जाए उनका सम्मान करें जो व्यक्ति उपवास की प्रक्रिया से साधना के जगत में प्रवेश करता है वो घड़ी जल्दी ही आ जाती है जब मृत्यु प्रकट होती है क्योंकि शरीर तो भोजन से ही चलता है भोजन के बिना शरीर ज्यादा दिन नहीं चल सकता मैंने कहा 90 दिन चल सकता है अगर पूर्ण स्वस्थ हो क्योंकि शरीर इकट्ठा करता है भोजन रिजर्वायर इकट्ठा करता है आपके पास जो मांस मज्जा है वो इकट्ठा भोजन जरूरत के वक्त के लिए आप इकट्ठा करते हैं वो इकट्ठा है तीन महीने तक आप इसी का भोजन कर लेंगे शरीर के भीतर दोहरी प्रक्रिया है अगर आप बाहर से भोजन लेना बंद कर दे तो तीन चार पांच दिन आपको तकलीफ होगी पांचवें दिन के बाद तकलीफ बंद हो जाएगी भूख नहीं लगेगी क्योंकि शरीर अपना ही मांस पचाना शुरू कर देगा। इसलिए रोज उपवास में एक पौंड डेढ़ पौंड दो पौंड वजन गिरने लगेगा और दो पौंड वजन आपका कहां जा रहा है आप पचा रहे हैं आप भोजन कर रहे हैं अपना ही शरीर में दोहरी प्रक्रिया है सुरक्षित भोजन है आपके शरीर में उसको आप पचा रहे हैं तीन महीने में चुक जाएगा सब सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी जिनके पास भोजन बिल्कुल नहीं बचा मृत्यु घटित होगी मृत्यु उपस्थित हो जाएगी वो तीन दिवस प्रतीक है और शायद नचिकेता जैसी सरलता से भरा हुआ हृदय हो तो तीन दिन में भी मृत्यु का देवता उपस्थित हो जाए शरीर मरा हुआ दिखाई पड़ेगा सिर्फ स्वयं की चेतना ही जीवित रह जाएगी पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए बोले हे ब्राह्मण आप नमस्कार करने योग्य अतिथि अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि बताए घर आ जाए बिना कोई खबर किए बिना एक पोस्ट कार्ड डाले कि आ रहा हूं आप अतिथि हैं ब्राह्मण हैं आपने तीन रात्रियों तक मेरे घर बिना भोजन के निवास किया इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक वरदान मांग लीजिए यह कहानी कहानी का प्रतीक समझ लें जो व्यक्ति भी ठीक से उपवास करेगा मृत्यु घटने के पूर्व उसके पास अनेक शक्तियां आ जाती जो उसके भीतर छिपी पड़ी जिनको हम सिद्धियां कहते हैं जो व्यक्ति भी लंबे उपवास करेगा ठीक मृत्यु की घटना के पूर्व उसके पास बहुत सी सिद्धियां आ जाएंगी और बहुत संभावना तो यह है कि वो ये भूल ही जाएगा कि मैं किस खोज में निकला था और उन सिद्धियों में उलझ जाए वे वरदान अभी साफ़ सिद्ध होते आखिरी समय के पहले जबकि मौत आपको आत्मा का ज्ञान दे सकती है आखिरी प्रलोभन मन के पकड़ते हैं पतंजलि ने जिन सिद्धियों का उल्लेख किया है वे सारी सिद्धियां लंबे उपवासी में पैदा होनी शुरू हो जाती ये यम का कहना नचिकेता को कि मैं तुझे तीन रात्रि तक उपवासा रहने के लिए हर रात्रि के लिए एक वरदान देता हूं तू वरदान मांग ले ये घटना घटती है हर एक व्यक्ति को जो जल्दी से साधारण वरदानों से संतुष्ट हो जाता है वो परम वरदान से वंचित रह जाता है लेकिन नचिकेता साधारण वरदानों से संतुष्ट होने वाला नहीं नचिकेता पूछे ही चला जाता है और आगे और आगे और परम गुह रहस्य को खोल लेना चाहता है नचिकेताने का हे मृत्युदेव जिस प्रकार मेरे पिता गौतमवंशी उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले प्रसन्नचित क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए तथा आपके द्वारा वापिस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझे विश्वास करके पुत्र भाव कर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें यह मैं अपने तीनों वरों में पहला वर मांगता हूं पहला वर पिता के लिए उसके लिए जिसने नचिकेता को मृत्यु में भेजा है। पहला वर उसके लिए जिसके लिए हमने पहला अभिशाप मांगना चाहा होता जो हमें मृत्यु दे उसको हम दोहरी मृत्यु देना चाहेंगे आप होते तो आप कहते पहला तो काम यह करो कि पिता जहां हो वहीं इसी वक्त समाप्त हो जाए शत्रु के लिए और मृत्यु तो वो शत्रु ही मालूम पड़ेगा शत्रु के लिए पहला वरदान कि मेरे पिता शांत चित्त हो जाएं, उनका क्रोध विलीन हो जाए और जब मैं घर लौटू तो वो मुझे प्रेम से पुत्र भाव से स्वीकार कर सके इसमें कई बात है एक तो जिसने बुरा किया है उसके लिए शुभ की मांग है बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर तुम्हारे शत्रुओं के लिए ना हो तो व्यर्थ है और जीसस ने कहा है अगर तुम्हारा एक भी शत्रु है तो तुम वापिस जाओ उससे क्षमा मांगो उसे मित्र बनाओ तभी मंदिर में लौट कर आना क्योंकि उसके पहले कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती अगर कहीं भी कोई तुम्हारे चित्त में खटका है कांटे की तरह तो उस कांटे को तुम मिटा दो अन्यथा जीवन के फूल नहीं खिल सकते नचिकेता ने कहा मेरे पिता शांत हो जाएं, और जब मैं लौटूं तो मुझे पुत्र भाव से प्रेम पूर्वक स्वीकार करे ये बड़ी कठिन है दूसरी बात क्योंकि नचिकेता लौटेगा मृत्यु को जानकर बड़ा मुश्किल होगा इस ज्ञानी पुत्र को पुत्र की तरह स्वीकार करना बड़ा कठिन होगा यमराज ने कहा तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है ऐसा समझ के दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुख पूर्वक स्वयं करेंगे इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला हे hey यमराज स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों के दूर रहकर सुख भोगते हे मृत्युदेव आप उपयुक्त उपरुक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्निविद्या भली भांति समझाकर कहिए जिससे कि स्वर्गलोक के निवासी अमृत को प्राप्त होते यह मैं दूसरा वर रूप मानता हूँ कह रहा है मैं दूसरी बात मानता हूँ जिससे मैं मृत्यु के पार हो जाऊ जिससे मैं अमृत को उपलब्ध हो जाऊं ये वरदान मृत्यु से ही पाया जा सकता है जिन्हें जानना है कि मृत्यु के पार क्या है कैसा जीवन वे मृत्यु से गुजर के ही जान सकते हैं हे निकेता स्वर्गदाय अग्निविद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भल्भा बतलाता हूं तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्त करने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा बुद्ध रूप गुहा में छुपी हुई समझो तुम्हारे भीतर ही छुपी है वो अग्नि जिसके माध्यम से तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे तुम उस महासुख को उपलब्ध होगे, जहां कोई दुख नहीं उस परम स्वतंत्रता को जो मुक्ति है लेकिन वो अग्नि तुम्हारे ही हृदय की गुफा में छुपी है उस अग्नि को तुम्हें खोजने कहीं जाना नहीं उस अग्नि को कहीं और प्रज्वलित नहीं करना वो प्रज्वलित है ही तुम उसके मालिक हो ही तुम अमृत हो ही लेकिन तुम्हें इसका बोध और पता नहीं है उस स्वर्गलोक की कारण रूपा विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया उसमें जो जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको विस्तार से समझाया उसकी अलौकिक बुद्धि को देखकर प्रसन्न हो यमराज ने कहा अब मैं तुमको यहां पुनः यह अतिरिक्त वर देता हूं कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो ये जो अग्नि है जो हृदय में छिपी है इसे कैसे प्रज्वलित करना इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे ये यज्ञ कुंड बने कैसी अरणियों से रगड़ के ये अग्नि पैदा की जाए किन ईटों से यह निर्माण होगा यज्ञ कुंड का कैसे तुम इसके भीतर जलोगे और तुम्हारा कचरा समाप्त होगा और तुम शुद्ध कुंदन बनोगे वो सब विस्तार से इंद्र ने यम ने कहा उसका कोई विस्तार नहीं दिया है लेकिन इन आठ दिनों में मैं पूरी प्रक्रिया आपको दूंगा वो नहीं दी है जानकर्ष उपनिषदों में वे बातें छिपा ली गई हैं जो गुरु स्वयं ही सीधा देगा लिख दिए जाने पर खतरा है भूल चूक हो सकती है शब्द को पढ़ के कोई करे अनर्थ भी हो सकता है और आंख से खेलना भीतर की आंख से खेलना बाहर की आंख से खेलने से बहुत ज्यादा खतरनाक है जिन ध्यान की प्रक्रियाओं से हम यहां गुजरेंगे वे भीतर की अग्नि को जलाने की प्रक्रिया और इन आठ दिनों में तुम्हें ख्याल में साफ हो जाएगा कि हृदय कैसे प्रज्वलित अग्निकुंड बन जाता है और कैसे मृत्यु समाप्त हो जाती है और अमृत का अनुभव होता है ये अनुभव से ही होगा और मेरी चेष्टा होगी कि तुम्हें प्रक्रिया से गुजार चलू शब्दों में न कहूं बल्कि तुम्हारा कृत्य बन जाए ऐसी आयोजना हम यहां करेंगे नचिकेता को यम ने कहा कि यह अग्नि तेरे ही नाम से जानी जाएगी इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीत से तीन बार अनुष्ठान करने वाला रिक्त साम यजुर्वेद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 मृत्यु को अमृत प्राप्त है क्योंकि मृत्यु की कोई मृत्यु नहीं हो सकती आप मरेंगे मृत्यु नहीं मर सकती मृत्यु कैसे मरेगी मृत्यु अमृत का सूत्र है अगर आप मरना सीख जाएं तो आप भी अमृत को उपलब्ध हो जाते यम ने कहा जो भी इस अग्नि का आयोजन कर लेता है वह मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काट कर मृत्यु के पास को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में काटकर शोक के पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है हे नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्निविद्या है जिसको तुमने दूसरे वर्ष से मांगा था इस अग्नि को अब वे तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे अब तुम तीसरा वर मांगो हम इस अग्नि से गुजरेंगे बजाय कि मैं आपसे कुछ कहूं उचित होगा कि आपको इस अग्नि में ले चलूं। पहुंचाऊं आपको उस जगह जहां आप भी यम के द्वार पर दस्त दे सकें इस प्रक्रिया को ठीक से अभी समझ लें क्योंकि कल सुबह से हम प्रारंभ करेंगे रात्रि आज सोने के पूर्व दस मिनट बिस्तर पर लेट जाएं कमरे में अंधेरा कर लें आंख बंद कर लें और जोर से श्वास मुंह से बाहर निकालें निकालने से शुरू करें एक्सलेशन लेने से नहीं निकालने से जोर से मुंह से श्वास बाहर निकालें और निकालते समय ओ ओ की ध्वनि करें जैसे जैसे ध्वनि साफ होने लगेगी ओम अपने आप निर्मित हो जाएगा आप सिर्फ ओ आप सिर्फ ओ का उच्चारण करें ओम का आखिरी हिस्सा अपने आप जैसे ध्वनि व्यवस्थित होगी आने लगेगा आपको ओम नहीं कहना है आपको सिर्फ ओ कहना है मां को आने देना है पूरी सांस को बाहर फेंक दें फिर ओंठ बंद कर लें और शरीर को श्वास लेने में आप मत लें निकालना आपको है लेना शरीर को है आम तौर से लेते हम हैं निकालता शरीर है और उसका कारण जाती हुई श्वास जीवन से जुड़ी है भीतर जाती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु से जुड़ी है बच्चा जब जन्मता है तो पहला काम करेगा श्वास भीतर लेगा बाहर निकालने को तो उसके पास कोई श्वास होती भी नहीं भीतर लेगा श्वास का भीतर जाना जीवन का पहला स्पंदन मरता हुआ आदमी जो आखिरी काम करेगा श्वास को बाहर निकालेगा क्योंकि भीतर श्वास रह जाए तो मृत्यु हो ही नहीं सकती मृत्यु है श्वास का बाहर जाना जीवन है श्वास का भीतर आना प्रतिपल आप जब श्वास भीतर लेते हैं तो जन्मते हैं और जब श्वास बाहर जाती है तो मरते है। यहां हम नचिकेता बनने की तैयारी में इसलिए जोर श्वास छोड़ने पर रहेगा इस पूरे शिविर में लेने की आप बात ही मत करें घबराए नहीं कि मर जाएंगे लेने का काम शरीर कर लेगा कोई श्वास रोकनी नहीं है लेते समय आपको कुछ भी नहीं करना ना लेना है ना रोकना है छोड़ना है। तो रात दस मिनट सोने के पहले क्योंकि सोना भी मृत्यु का हिस्सा है नींद छोटी मौत है और अगर आप छोड़ते हुए श्वास के साथ सो जाएं, तो आपकी पूरी नींद गहरी मृत्यु बन जाएगी दस मिनट ओ की आवाज के साथ श्वास को छोड़ें मुंह से फिर नाक से श्वास लें, फिर मुंह से छोड़ें फिर नाक से लें और ऐसी ओ की आवाज करते करते करते करते सो जाए ये रात्रि के लिए फिर सुबह का प्रयोग है वो मैं आपको सुबह समझा दूंगा इन दिस कैंप आई विल बी स्पीकिंग ओनली इन हिंदी सो दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी आ वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज देयर इंटेलेक्ट्स विल नॉट बी इन्वॉल्व एट ऑल you can put your head off your heads will not be needed and this is good this is a great opportunity because intellect is the problem it never solves anything it cannot it can only puzzle and confuse so those who cannot understand hindi should not feel that they are missing something no they are not missing anything they are missing a certain intellectual confusion they will not be confused while i am talking in hindi you just listen to my sound that carries more than any word can carry just listen to my sound meaningless and the very sound will become a meditation to you but i will tell you something about the techniques we are going to do this night you have to start the first technique and every night you have to do it just before going to sleep lie down on your bed put off the light close your eyes and exhale deeply start by exhalation And while exhaling make the sound oh exhale by mouth not by the nose while exhaling make the sound oh with the sound exhale your mind will be exhaled through it and don't inhale allow the body to inhale inhale through the nose but don't make any effort to inhale you simply exhale close the mouth and let the body inhale remember this make every effort to exhale deeply don't make any effort for inhalation and remember a very deep relationship between life death and breathing the first thing a child is going to do is to inhale life starts with inhalation and the last thing the child when he will die old will be to exhale death starts with exhalation meditation is a death and we will be trying here to die completely so that something which is eternal can come up can be born in this hole can whenever you remember exhale deeply this is for the night you have to do this is a must in the night every day exhale deeply with the sound oh for 10 minutes and then fall into his sleep the whole sleep will become death like deep silent you may not have known such a deep sleep at all dreams will disappear dreams will be belong to life they don't belong to death and in other times also in the day while walking while sitting whenever you remember exhale deeply if you want you can make the sound oh anytime and that will be helpful if you feel any anger if you feel any lust any desire any sex anything in the mind which you want to be exhaled out immediately exhale with the sound oh and you will feel it has gone out it is no more there inside exhale more and more in the scalp and don't inhale let the body inhale this is the first technique for this night tomorrow morning we will start our first meditation in the morning i will explain it to you now we will meet in the morning सुबह मिलेंगे